श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का श्याम पुकुर में अवस्थान औषधि से सम्यक फल न मिलने से डॉक्टर की चिंता तथा उनके आचरण का दृष्टान्त इसी प्रकार भाद्र और आश्विन मास के कुछ दिन बीत जाने पर शारदीय दुर्गा पूजा का समय उपस्थित हुआ श्री रामकृष्ण देव की बीमारी उन दिनों कभी कुछ बढ़ती कभी घटती थी औषधि से उत्तम फल नहीं मिल रहा था डॉक्टर ने एक दिन रोग बढ़ा हुआ देखकर कह दिया जरूर पथ्य में कुछ गड़बड़ी हुई है अच्छा बताओ तो आज क्या क्या खाया है प्रातःकाल भात का मंड तरकारी का रसा और दूध तथा शाम को दूध जौ का मंड इत्यादि तरल पदार्थ ही श्री राम देव खा रहे थे अतः यही बात डॉक्टर को बताई डॉक्टर ने कहा तो भी अवश्य ही किसी न किसी नियम का उल्लंघन हुआ होगा अच्छा बताओ तो सही किस किस तरकारी का रसा आज बनाया गया था श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया आलू कच्चा केला और बैंगन फूलगोभी के भी एक दो टुकड़े थे डॉक्टर ने चौंक कर कहा ऐल फूलगोभी खाई है देखो ना, खाने में अपथ्य हुआ है फूलगोभी बहुत ही गरम और दुष्पाच्य है कितने टुकड़े खाए हैं श्री रामकृष्ण देव ने कहा एक टुकड़ा भी नहीं खाया परंतु रसे में उसे देखा है डॉक्टर ने कहा खाया हो या नहीं रसे में उसका सत्य तो था ही इसी कारण तुम्हारे हाजमे में गड़बड़ी हुई और अपच होने से रोग की वृद्धि हुई है श्री रामकृष्ण देव ने कहा यह कैसी बात है जी गोभी नहीं खाई पेट की बीमारी भी नहीं हुई है रसे में गोभी का थोड़ा सा रस था क्या इसीलिए रोग बढ़ सका ऐसी बात तो मन नहीं मानना चाहता जरा से अनियम से कितनी हानि होती है इसका दृष्टांत। डॉक्टर ने कहा उस थोड़े से ही कितनी हानि हो सकती है इसकी धारणा तुम लोगों को नहीं है अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ सुनने से समझ सकोगे मेरी हजम शक्ति ही कम है बीच बीच में अजीर्ण रोग हो जाता है इसलिए खाने के संबंध में मैं बहुत ही सावधानी रखता हूँ दुकान की कोई चीज़ मैं नहीं खाता तेल घी तक घर में बनवा लेता हूँ जिस पर भी एक समय बहुत जुकाम होकर ब्रोकाइटिस हो गया वह किसी तरह अच्छा नहीं होता था तब ख्याल आया कि जरूर खाने में कुछ गड़बड़ी हुई है पता लगाने पर उसमें भी कोई दोष नहीं पाया इसके बाद एक दिन एका एक दिखाई पड़ा कि जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ नौकर उसे बहुत सी उरद की दाल खिला रहा है पूछने पर पता लगा किसी जगह से कई मन उरद मिल गया था जुकाम के डर से कोई उसे खाता नहीं था इसलिए कुछ दिनों से उसे गाय को खिलाया जा रहा है हिसाब लगा कर देखा जिस समय से वैसा किया जा रहा है प्रायः उसी समय से मुझे सर्दी की बीमारी लग गई तब से गाय को उरद खिलाना बंद कर दिया साथ, साथ मेरी सर्दी भी धीरे, धीरे धीरे घटने लगी पूर्ण रूप से आराम होने में उस बार बहुत दिन लगे थे और हवा बदलने के लिए जहां तहां आने जाने में चार पाँच हजार रुपये खर्च हो गए थे श्री रामकृष्ण देव ने सुनकर हंसते हुए कहा यह क्या यह तो इमली के पेड़ के नीचे से गया था इसलिए जुकाम हो गया ठीक वैसा ही है सब लोग हंसने लगे डॉक्टर का यह अनुमान जरूरत से कुछ अधिक प्रतीत होने पर भी इस घटना पर उनका दृढ़ विश्वास देखकर उस विषय में किसी ने कोई और कोई प्रश्न आदि नहीं किए और उनका निषेध मानकर अब से श्री कृष्ण देव के रसे में गोभी डालना बंद कर दिया गया श्री कृष्ण देव के प्रेमपूर्ण सरल व्यवहार और आध्यात्मिक भाव से डॉक्टर का पन उनके प्रति कहाँ तक श्रद्धा युक्त हुआ था यह उनके एक एक दिन की बात से समझ में आ जाता है और केवल श्री कृष्ण देव को ही क्यों उनके भक्तों को भी वे प्यार की दृष्टि से देखते थे तथा इस बात में उनका पूर्ण विश्वास हो गया था श्री रामकृष्ण देव को केंद्र बनाकर वे कोई पाखंड रचने नहीं बैठे हैं परंतु श्री रामकृष्ण देव पर उन लोगों का जिस प्रकार गंभीर भक्ति विश्वास था उसे वे किस दृष्टि से देखते थे कहा नहीं जा सकता संभवतः उनको उसमें कुछ अधिकता ही प्रतीत होती थी और वे उसे किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए अथवा दिखावटी तौर पर नहीं करते हैं इस बात को भी वे अच्छी तरह समझते थे अतः उनके सामने यह एक विचित्र रहस्य की तरह प्रतीत होता था भक्तों से घनिष्ठ भाव से मिलकर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि इस विषय के समाधान में सदा संलग्न रहने पर भी इस पहेली का रहस्य समझने में समर्थ नहीं हुई क्योंकि ईश्वर में स्वयं विश्वासी होने पर भी किसी मनुष्य के भीतर असाधारण प्रकाश देखकर उन्हें गुरु या अवतार रूप से श्रद्धा पूजा करना वे पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से समझ नहीं सके थे और न समझने के कारण वे उसके विरोधी थे विरोध का कारण यह कि संसार में जो लोग अवतार रूप से पूजा पाते हैं उनके शिष्यों ने उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपनी बुद्धि के दोष से किसी किसी विषय को ऐसा अतिरंजित कर डाला है कि वे स्वरूपतः कैसे थे यह समझना लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो गया है इस प्रसंग में डॉक्टर ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव के सामने स्पष्ट रूप से कह भी दिया था ईश्वर की भक्ति पूजा आदि जो कुछ कहते हो वह मैं समझ सकता हूँ परंतु अनंत भगवान मनुष्य बनकर आए हैं इस बात से सब गड़बड़ हो जाता है वे यशोदा नंदन, मेरी नंदन शची नंदन होकर आए हैं यह समझना कठिन है उस नंदन के दलों ने सारे देश को बर्बाद कर दिया है यह सुनकर श्री कृष्ण देव ने हंसते हुए हमसे कहा था यह क्या कहता है परंतु हीन बुद्धि कट्टर लोग प्रायः उन्हें बढ़ाकर वैसा कर डालते हैं